पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा न ना संग्रहादपि नाना भावाद रेत नाना भावाद अनेक होने से च और अतिरेकात बच रहने के कारण सांख्योपसंग्रहत संख्या के साथ कथन करने से भी नहीं कह सकते कि प्रकृति स्वतंत्र करता है जिस परमात्मा रूप आधार में प्रकृति रहती है उसी आधार में कहीं एक प्रकृति के बदले अन्य पांच संख्या वाले पदार्थों की भी स्थिति कही गई है इससे एक प्रकृति के बदले पांच संख्या के उपसंग्रह से विरोध आएगा इसका उत्तर यह है कि यह विरोध नहीं है क्योंकि नाना भावात एक प्रकृति के अनेक हो जाने से अनेक कसन करना विरुद्ध नहीं है तथा पांच संख्या भी अटल नहीं है यकाश्च प्रतिष्ठिता तमेवन्त्मान विद्वान ब्रह्मा मृतो मृतम जिसमें पांच पंचजन्य और आकाश ठहरा हुआ है उसी को मैं आत्मा ब्रह्म अमृत मानता हूँ उसको जानकर मैं अमृत हुआ हूँ इसमें पंचजन शब्द से पांच मनुष्य नहीं लेना है किंतु अगले सूत्र में बतलाएंगे कि प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न और मन इन पाँचों को यहाँ पंचजन कहा है परंतु पंच पंचजन कहने से भी आधे रूप से पांच ही पदार्थों को नहीं कहा किंतु अतिरिक्त आत्मा और आकाश भी पांच के अतिरिक्त पढ़े हैं तथा एक प्रकृति के नाना रूप होने से एक के पांच कहना भी विरुद्ध नहीं है संगति तो फिर पंच जना से क्या अभिप्रेत है उत्तर प्राणादे वाक्शेषात प्राणादय पाँच पंच जन यहाँ प्राणादि पांच है क्योंकि वाक्यशेष में उनका ग्रहण है यस्मिन पंच, पंच जनाह ये उत्तर वाक्य में ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करने के लिए प्राणादि पांच कहे हैं प्राणस्य प्राणम उत चक्षुष चक्षुरुत श्रोतस्य से स्रोत्र मनसो ये मनोविदु हो जो प्राण के प्राण नेत्र के नेत्र स्रोत्र के स्रोत्र अन्न के अन्न और मन के मन को जानते हैं इस वाक्यशेष से पहला प्राण दूसरा चक्षु तीसरा स्रोत्र चौथा अन्न और पांचवा मन इन पांच का नाम पूर्वोक्त वाक्य में पंचजन है संगति यदि यह कहो कि जिनके पाठ में अन्य की गणना नहीं है उनके पाठ में पंचजन किससे पूरे होंगे तो इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं ज्योतिषे के शाम असत्यन्ने एके शाम कई शाखाओं के अन्य अन्न पद असत्य न होने पर ज्योतिषा ज्योति पद से पांच की संख्या पूरी की जाती है अर्थात प्राणस्य प्राणम इत्यादि पूर्वोक्त माध्यन पाठ में तो प्राणादि पाँच पढ़े हैं पर प्राणस्य प्राणम उत चक्षुष चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो ये मनोविद हो इस कांडु पाठ में अन्य नहीं पढ़ा है इनकी पाँच संख्या ज्योतिषाम ज्योति ही इस पूर्व श्लोक में पठित ज्योति से पूरी करनी चाहिए इन सांप्रदायिक भाष्यों में दूसरे अध्याय के प्रथम दो पादों के लगभग सभी सूत्रों के अर्थ सांख्य योग और वैशेषिक के खंडन में लगाए गए हैं जो वास्तव में उनके साथ समन्वय में हैं इस बात को दर्शाने के उद्देश्य से जहां दूसरे पाद के प्रथम दस सूत्रों को उनके पदार्थ सहित उद्धृत कर देना सर दर्शन समन्वय के इस छोटे से प्रकरण के लिए स्थाली पुलाकन्याय से पर्याप्त होगा रचनानुपपपत्ते नानुमानम चनानुपत्ते है च न अनुमानम पहले पाद में शब्द प्रमाण से सिद्ध कर आए हैं कि जड़ प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकती वह केवल उपादान कारण है निमित्त कारण चेतन ब्रह्म है और अब उसी बात को यहाँ युक्ति से सिद्ध करते हैं रचनानुपत्ते है वर्तमान सृष्टि की संयुक्त रचना के असिद्ध होने से अनुमानम आगम और अनुमान सिद्ध प्रकृति न अचेतन होने से जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकती वह केवल उपादान कारण है जगत का निमित्त कारण चेतन होने से केवल ब्रह्म ही हो सकता है